देह भारत पवित्र नदी गंगा भारत की सबसे लंबी नदी उनतीस किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्रा यूँ तो गंगा से बड़ी है पर इसका सिर्फ एक तिहाई हिस्सा ही भारत में है हिंदुओं के लिए गंगा का बहुत महत्व है यहाँ तक कि गंगा किनारे रहने वालों की भाषा में कहें तो ये उनकी लाइफलाइन है यानी जीवन रक्षक देशभगत रेडियो नतमस्तक है गंगा मैया के आगे की वो इतने सालों से हमारे पाप धोती आ रही है।